केवलान वी अव्याप्तम सिद्धांत अनुसर केवल पूर्व पक्ष व्याप्ति के बाद में वो पूर्व पक्ष व्याप्ति क्यों कहते हैं आप इसको इसको सिद्धांत व्याप्ति क्यों नहीं कहते हमने शायद कुछ नहीं इस्लाम भी छोड़ दे रहे थे इन्होंने ध्यान दिखाया वो है वह अपंक्ति इसका नाम पूर्व पक्ष व्याप्ति क्यों उत्तर पक्ष व्याप्ति क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आप इतना विशेषण देकर इतना लंबा चौड़ा लक्षण बनाने के बावजूद केवलानवय स्थल में गड़बड़ हो जाएगा केवलानवय स्थल क्या अब लफड़ाई मूल न पढ़ने से बड़ा दिक्कत हो अब मूल में नहीं पड़े तो उनको क्या बताए केवलान्वय किसको कर देंगे हेतु तो तीन प्रकार का होता है ये तो तो आगे आएगा मूल में आप लोग जो नहीं सुने उनको सुना दे रहा हूं सुनसे नाम से एक होता है दूसरे का नाम केवलान्वी है और तीसरे का नाम केवल व्यतिरे की है आगे में आएगा काफी आगे है अनवय व्यतिरे की केवल अनु केवल नाम से तीन प्रकार का है केवल और केवल वितरित संक्षेप में सीधे सीधे बोलूं तो जिसका पक्ष सपक्ष और विपक्ष तीनों होता है पक्ष सपक्ष विपक्ष जिसका तीनों होता है जिस अनुमान में उसको हम विना जिसका केवल पक्ष और सपक्ष होता है पक्ष और सपक्ष होता है विपक्ष होता ही नहीं। वो केवल आगे जिसका पक्ष और विपक्ष होता है ऐसा पक्ष नहीं होता वो केवल तीनों का एक एक दृष्टान लेते हैं पहला वाला दृष्टान्त आप जानते हैं पढ़े है? हैं खूब समझे हैं हमको बता चुके हैं परदो वनिमान दो इसमें तीनों है यत्रि ये व्यक्ति अपने महान से पकड़ा पक्ष कौन है वहां पर्वत सब पक्ष कौन है पहले भी अगर बता चुका हूं पक्ष सब इसको कहते हैं पक्ष वो है जहां आप साध्य को निर्णय कर रहे हैं सपक्ष उसे कहते हैं जहां आपने साध को हेतु के साथ व्याप्ति ग्रहण कर लिया था निश्चय कर लिया था कहां किया था निश्चय आपने रसोई घर में है न महानस में वहां आपने देखा रोटी पकाते आग लगाए तो धुआ निकल रहा है जहां जहां धुआ है वहां हुआ अग्नि है ये आपने महानस में ग्रहण किया है वन्य नास्ती जहां धुआ नहीं है वहां अग्नि भी नहीं हो सकता जैसे जलह दादी विपक्ष कौन हो गया इसने जल जहां और उसके अभाव को पकड़ना दोनों ने साथ और हेतु दोनों को भाव रूपेण भाव मने यत्र धुमा तत्र ये भाव हो गया और यत्र वन्य भाव तत्र धुमा भाव ये अभाव हो गया उसको व्यतिरेक कहते हैं भाव को क्या कहेंगे यहां भाषा में अन्वय भाव को अन्वय कहते हैं और अभाव को व्यतिरेक दोनों से व्याप्ति बने जिस हेतु का उस हेतु को कहेंगे अनवय व्यतिकी जैसा धूम का यत्र धूमहा वन्नी यथा महानसम यत्र वन्य भाव तत्र धूमा भाव यथा जल हृदा तो यह पक्ष भी है सपक्ष भी है विपक्ष भी, भी है ना इसलिए इस धूम रूप को हम क्या कहेंगे अन्वय व्यतिरे अब ऐसे भी हेतु है तो होते हैं जिसको केवल पक्ष का और सपक्ष का विपक्ष कभी होगा ही नहीं जैसे किसी ने अनुमान बना दिया पर्वतो वन्यमान प्रमेयत् पर्वतो वन्यमान जैसा हेतु है कोई दिक्कत ये यह वही हेतु है पर्वतो वन्यमान प्रमेयत् प्रमेय हेतु केवल अनु किंग इसका पक्ष तो देख रहे हैं पर्वत है प्रमेयत्म तरम जहा जहाँ प्रमेत्व रहेगा वहां वहाँ प्रमेत्व रहेगा ये मानस व्याप देख सकते मानस भी प्रमेय है ना प्रमेय नहीं ज्ञान का विषय मानस का ज्ञान आपको हो ये रसोई घर है अब ज्ञान हो गया उस ज्ञान का विषय कौन है रसोई घर इसे रसोई घर में प्रमेत्व रहा और वह अग्नि भी है नहीं इसे यत्र प्रमेयत्म तरद वन्यमत्तम मानस आपका सपक्ष बन जाएगा विपक्ष नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसा कोई चीज नहीं संसार में जिसमें प्रमेयत्व नहीं हो यत्र भावा या यत्र भावा तत्र होत्र नहीं मिलेगा वन्य भाव तो जल्दी मिलेगा इन वहां भी प्रमेत्व रहता है जहां भी वन्य भाव ढूंढ लीजिएगा जिसमें भी आप वन्य भाव देखोगे वहां पर क्या रहेगा प्रमेगा अतएव आपको विपक्ष नहीं मिलेगा ज्ञान का विषय कोई भी चीज हर चीज ये कपड़ा है ये माइक है ये माइक क्या हो गया इसलिए प्रमेय हो गया कपड़ा क्या हो गया प्रमेय हो गया कोई भी चीज आपका मन में बाई विषय हो चाहे अंदर के विषय निकला स्वप्न हो कुछ भी ज्ञान हो आपको उस ज्ञान का विषय को प्रमेय का और प्रमित्व इसलिए संसार के सभी पदार्थों में है क्योंकि सभी पदार्थों का आपको ज्ञान हो जाता है चाहे आप अपने इन बाह इंद्रियों से ज्ञान कर लेते हैं चाहे शास्त्रों से कर लेते हैं चाहे अनुमान से कर लेते हैं चाहे से कहने पर सुन के जान लेते हैं इन संसार का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो आपके ज्ञान का विषय नहीं हो सकता हो ऐसा कोई बल्कि आप तो ऐसे महान पुरुष लोगों महात्मा हैं और कहना ही क्या आपको तो संसार का जो अविषय है कौन सा आत्मा उसका भी क्या नोट ज्ञान का भी ज्ञान कर ले रहे हो आप प्रमेय को भी शास्त्र द्वारा प्रमेयी बना ले रहे हो तो उसमें भी प्रमेयता डाल देते हो तो संसार तो के विषय को तो कहना ही आपके तो हस्तावत है सारा इसे संसार के सकल विषयों में तो है ही और आत्मा में भी प्रमेत तो मानते ही नहीं आएगी लोग तंत्र औपनिषद पुरुषों वेद करके उपनिषद वेद्य ब्रह्म में भी प्रमेयत्व आ जाता है क्योंकि केवल अज्ञान काल पर्यत है ब्रह्म प्रमेय है न है प्रमे तो इसे प्रमेत्व भेद क्या हो गया भी ये तो क्योंकि भावः करके कोई आप दिखा नहीं सकते जैसे पहले आपने दिखाया दिखायात्र धूमा भाव है यता जलह्रदादी जगह बताया ना अपने हमको जगह देखो वहा धूम का भाव भी मिलेगा यानी यहां ऐसे कोई जगह आप दिखा नहीं सकते जहा वन्य भाव हो और प्रमेत्र भाव भी बैठा हो वन्य भाव के जगत तो सैकड़ों बता सकते हो लेकिन प्रमित्व भाव वाला कोई वस्तु नहीं अत प्रमे तो क्या हो गया वही है तो उसका पक्ष है और पक्ष है किंतु विपक्ष नहीं केवल के तो ले लीजिएगा दृष्टांत है पृथ्वी इतर भिन्ना पृथ्वी पृथ्वी इतर इतर मिलेगा ही गंधवत्वा ऐसा वहां है तो दिया ले सकते हो यहाँ भी ले लो गंधव नहीं रहता भी है ना आपको क्या दिक्कत है लेकिन मित्र मिलेगा नहीं ना आपको इतर भेदा भाव कहा मिलेगा आपको मिलेगा नहीं गंधवत्वा तो ले लो पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत्वा गंधवत्वा पृथ्वी इतर भेद वाली है क्यों गंध वाला होने से ऐसे बोल दिया अब क्या करें? अब देखिए यार पक्ष तो जानते ही हैं जो पहला हो है पक्ष पृथ्वी तो है यहां स नहीं मिलेगा कहा सिद्ध करोगे जहां भी गंध रहता है ये गंधोत्तम तरह भिन्न आपको देखना दिखाना है कहां दिखाएंगे गंध कहां रहती है पृथ्वी में वो तो आपका पक्ष हो गया ऐसे कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा जहां पक्ष से भिन्न हो पक्ष से भिन्न हो और गंधवत्व ऐसा कोई जगह है अतएव इस हेतु का सपक्ष नहीं मिल सकता किंतु विपक्ष मिलेगा यत्र इत्र इतर भेदभाव तत्र गंधवत्वा भाव इधर कौन हो गया इधर मने जला जलादी जलादी का भेद कहा रहता है पृथ्वी में उसका भाव कहा है भेद जलादि में वापस इतर का भेद कहां है पृथ्वी में पृथ्वी का भेद कहां रहेगी जलादि में इसलिए यत्र यत्र भेद का अभाव इतर हो गया जलादि जलादि का भेद हो गया पृथ्वी में उसका अभाव आ जाएगा वापस जलादि जला गया पृथ्वी का भाव है ना तो यत्र इत्र इत्र इत्र भेद का अभाव तत्र गंधवत्व भाव जलादि में गंध का भाव है ही दृष्टान हो जाएगा जलादि विपक्ष हो जाएगा यत्र यत्र तत्र तत्र ये कहां मिल सकता है? भाव में। मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्योंकि जलादि कैसे हैं? इतर जलादि से भेद पृथ्वी का अभाव वाले हैं पृथ्वीत्व अभाव वाले हैं कौन जलादि और गंधवत्तु के भी अभाव वाले हैं वो नहीं? नहीं समझ में आ रहा है इतर हो गया जलादि आपका साध्य कौन है इतर भेद नहीं पूरा का पूरा साध्य उसमें से इतर शब्दों में क्या ले रहे हैं जलाधि जो पक्ष से इतर है उसका भेद कहाँ रहेगा क्यों जलादि सकल पदार्थ का भेद जलादि में, में, में नहीं हो सकता स्व का भेद स्व में नहीं जलादि का भेद जलादि में नहीं हो सकता होगा पर्वत में पृथ्वी तो इतर का भेद आ गया पृथ्वी में तो इतर भेद का अभाव कहाँ रहेगा पृथ्वी का अभाव लेंगे ना इसका मतलब इतर भेद का अभाव कौन मतलब क्या पृथ्वी का अभाव वो कहाँ आएगा जलादि में वह गंधवत्व का भाव है या नहीं इसलिए साध्य का भाव अभाव जहां है वह हेतु का भी अभावेदाव है ना इसीलिए पक्ष मिल गया आपको पक्ष में तो पृथ्वी बैठा हुआ है है तो पक्ष और विपक्ष दोनों है लेकिन सपक्ष नहीं मिलता नहीं किंतु कोई भी सपक्ष करके आप पकड़ने की चेष्टा करोगे वो पक्ष कोठी में आ जाएगा गंध कहा रहता है पृथ्वी में रहता है इसलिए जब बोलोगेगा आपको ऐसे कोई जगह ढूंढो कहा मिलेगा कि जा गंदे वो तो पृथ्वी संदिग्ध साध्यवान पक्ष है वो अभी हमारा संशय का स्थल है निश्चय का स्थल तो हो नहीं सकता पक्ष निश्चय करने के लिए हम कोई जगह ढूंढूंगा जिसको भी ढूंढता हूं वो पृथ्वी को पक्ष कोटी में आ जाता है जो भी गंध वाला है वह सब पक्ष में आ गया इसे यथित्र गंधवत्तम ऐसा कहा करके कोई स्थान विशेष दृष्टांत रूपेण सपक्ष रूपेण आप नहीं कर सकते ऐसा जो हेतु जिस प्रकार पक्ष विपक्ष रहा गया उस हेतु को कहते हैं केवल वितरीकी। आप देखिए घट जाएगा तब भी क्योंकि द्रवित जो किसको ले रहे हैं आप पक्षवृत्ती द्रवृत्मात्र को लेंगे पक्ष पक्षवृत्ति द्रव्य अभी केवल तो है ना पक्ष धर्मता पक्ष धर्मता लेनी है ना हमें पक्ष निर्भध जो द्रवित्व लेंगे तो पृथ्वी निष्ठा द्रवित्व रहेगा और वो कहा रहेगी पृथ्वी मात्र में निश्चित रहेगी नहीं दृष्टि तो अब केवल अनुभव स्थल में हमने इस आपका व्याप्ति है जो पूर्व पक्ष लक्षण में दोष दिखाना है क्या दिया था यहाँ नहीं बोल ये सकते ना तरह ये नहीं मिल सकता गंधवत्व भाव इतने इतर भेदा भाव तथा गंधवत्वा भाव ये आपको कहा मिलेगा जलादि में घटो अभिदेय अभिधेह प्रमेम कहा घटो अभिधेह प्रमे देख रहे हम दे दे तो शब्द सुनाए नहीं हम इधम कहाँ से हमारी स्मृति गड़बड़ कैसे होगा घटो <laughs> अभिदेय प्रमे साध्य और हेतु तो दोनों को उन्होंने क्या कर दिया केवल अनु ले लिया कोई जरूरी नहीं हेतु केवल अनु लेके बना सकते हैं घटो अभिधे प्रमे जगह पर आप कह है सकते हैं घटो हेतु तभी हो जाए केवल अनु हेतु और आगे सिद्धांत दक्षण तो और भी उल्टा घटो प्रमेयम द्रव्यवलान्वय कहेंगे केवलानवे वलानुयी साध्य समाज करते है hmm. साध्य जिस हेतु का वो हेतु भी केवलानवे है इसलिए हमने यहाँ ले लू ठीक अब देखिए आपने नौ विशेषण विशेष जो पूर्व पक्ष में आती थी क्या था सालता अच्छे संबंध आवचन शाहता अवचे के तर धर्म आनावचन सहायता प्रतिविधा साध्याभाविक तन निरुपितवच्छेद तो भी यहाँ गड़बड़ होगा नहीं घटा पाएंगे आप नहीं घटा पाएंगे तो लक्षण असम्यक हो जाएगा इसलिए इसका नाम पूर्व पक्ष व्याप्ति करें सिद्धांत पुष्कार व्याप्ति नहीं क्यों साधु द्रव्यत्व कैसे घट में समवाय सम और हेतु प्रमेगा स्वरूप संबंध से प्रमेगा स्वरूप संबंध से तो साधुतावच्छे समवाय संबंध आवच्छिन्न द्रव्य साधुतावच्छेन है तो <laughs> द्रव्यवचिन्न द्रव्यवाधिकरण द्रव्यव प्रतियोगी द्रव्य प्रधिकरण प्रति समय इसलिए समवाय प्रतिवेदक द्रव्य नाम का खंडोपाधि समवाय सम्बंध आवच्छिन्न प्रति आवेदक सभा संबंध आवच्छिन्न प्रतिवेदक छिन्न प्रतियोगी द्रव्यत्व का अनधिकरणी द्रव्य में द्रव्यत्वान धूमवान में क्या होता है धूम होता है वान छोड़ दिया जाता द्रव्यत्व पहले भी एक बार ऐसे आपने बोला ध्यान नहीं रहता अब अनधिकरण कौन हो जाएगा ध्रमित्व तो और ध्रमित्विकरण गुणादि तन निरूपित हेतु स्वरूप संबंधा वचन वृत्व ही आया अवृत्तित्व नहीं आया यदि केवल व्यतरेतु सधेतु है केवल अनु केवल व्यतिवैरे के सब सधेतु ही होते हैं उसमें गड़बड़ हो गया गुणादि में भी प्रमित्व रहेगा ना वृतित्व ही मिलेगा अवृतित्व नहीं मिलेगा और यदि यह अभिधेयत्म में रहते हैं मान लो साध्य भी केवल अनुभ कर दोगे फिर तो लक्षण यहीं नहीं, नहीं माएगा आगे बढ़ेगा ही नहीं क्या अविधित्व का अभाव ही नहीं मिलेगा गुणादि तक भी नहीं जा सकते आप अभिधेयकम अभिधेयत्म अभिधेयक इसको साध्य बना देंगे इसको आप साध्य बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा अभाव का अधिकरण ही नहीं मिलेगा है ना साध्य साध्यभाव का अधिकरण ही नहीं मिला और आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं यदि लेंगे, तो तो जा गुणायित जा सकते हो प्रतियोग दिखा सकते हो एक तम तो वृत्तित्व तो प्रमित्व में चला जाएगा अवृत्तित्व तो नहीं गया लक्षण नहीं जा और साथ बना दूंगा साथ या भाव तक बोल सकते हैं यहां से यहां तक बोल भी लोगे उससे आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे कि अभिधेव प्रमेत्व वाच्यत्व ये सब क्या है सकल वस्तु में है अभिधेय मैंने नाम का विषय होना शब्द का विषय होना अभिधान के योग्य कथन के योग्य नाम अभिधेय भाषण, श्लोक याद रहेगा ना तो शब्दार्थ भी आसानी से निकल जाता है है ना? अभिपूर्वस्थ भाषण मिलने संपूर्वच्चा निपूर्वे तो शुरू में श्लोक लिखाया निधाय हृदय विश्व में लिखाया विधाय विधाय विधाय अभिधेय अभिधा से, से अभिधेय बना बोलने योग्य वर्णन करने योग्य कथन के योग्य उसका नाम अभिधेय सकल पदार्थ कथन करने योग्य है सकल चीज अभिधेय सामर्थ्यानुसार एड़ा कथन करने योग्य सब कुछ होता है ये भी आखत नहीं भी है उसकी भी कथन कर दी जाती है इसे तुलसीदास तो जी कहते हैं अखत कहानी कहा उमा अखत कहानी बताओ तो ऐसी कैसी कहानी है वो और उसको कहने भी जा रहे हैं तो कहा नहीं जा सकता ऐसी कहानी है। उसको मैं कहने तो वाचो निवर्तनते प्राप्त मन सहा और फिर भी कथन भी हो रहा है ऐसे चित्र चक्कर है ये तो आ विधेयत्व सब कुछ विधेय चाहे बाल सामान करने है चाहे मिथ्या की दृष्टि विधेय है पारी भी दे है। व्यावरी भी दे है। की सत्ता सत्ता भले पारमार्थिक ना ना है है सब कुछ उसको शादी बनाएंगे तो भाव कोटि तक जाके आके रुकना पड़ेगा अधिकरण मिलेगा ही नहीं ऐसे स्थलों में लक्षण आपका घटता नहीं है आते इतना लंबा चौड़ा लक्षण बनाने के बावजूद भी लक्षण गलत है सिद्धांत लक्षण लाओ पहले पढ़े हो तो वहां घट जाएगा घट जाएगा पाठ का विषय नहीं है <laughs> तो यार ये पंक्ति आपकी पूरी हो गई इस पंक्ति में उन्होंने कहा था कि टच केवलान्वयी नहीं अव्याप्तम केवलानवयी लक्षण में सदु में ये जाता नहीं है अव्याप्त दोष से ग्रस्त हो गया अतएव ये पूर्व पक्ष छोड़ करके सिद्धांत लक्षण का अनुसरण करना चाहिए सिद्धांत लक्षण क्या है यहां मूल में आपने न्याय बोधनी में दिया नहीं है? दिया ही नहीं, नहीं। क्योंकि उसे बहुत लंबा चौड़ा काम आगे देखे। आगे देखे। आगे देखे। आगे देखे। वो तो सामान्य कोई कोई लक्षण लक्षण है है है है क्या उसमें कितना विशेषण जुड़ रहा है? मालूम है। ये कोई है। जैसे है फिर इतना ही बोल देना चाहिए किया? दे क्यों किया पूर्व पक्षी नौ विशेषण देकर क्यों समझा रहे हो न्याय निका ऐसे ही सिद्धांत समझना चाहिए था ना वहाँ कितना विशेषण है वहाँ फिर कहते हैं अब ये लक्षण सही होगा वो तो कहानी जो दिया उसमें तो पुर्प से देगा प्रतियोगिता अवच्छेद धर्मवत्तम ये जो लक्षण है आपका ये तो समय अत्यंत प्रतिगिता अनवच्छेदत्तम ये लक्षण अपने इनको दिया है संक्षेप में इतने से कुछ नहीं होता उन्होंने भी क्या बनाया था साध्य तो घटता तो तो तो तो नहीं बोल दिया तो आप अपना भी लक्षण ऐसे ही बनाना पड़ेगा वो भी कम है क्या वो भी सौ दोष देगा इसलिए उतने मात्र में घटाने से फायदा नहीं है वो तो सौ दोष दे सकता उसका पूरा लक्षण सिद्धांत लक्षण जब पढ़ेंगे तब उसको घटा तो आपने परामर्श का लक्षण में पढ़ा था व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श ये था ना मोल में व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श उसमें से व्याप्ति क्या है उस पर विस्तृत विचार पूरा हो गया कहते पक्ष धर्मता पक्ष धर्मता का क्या लक्षण है पक्ष धर्मता का मतलब क्या पक्ष निरूपित वृत्ति पक्ष से निरूपित वृत्ति पक्ष में जो रहता है जैसे पर्वत में वनी है पर्वत में क्या है वन्य है और पर्वत में धूम भी है तो पर्वत रूपी पक्ष निरूपित वृत्ति वन्नी में भी है धूम में भी है लेकिन पक्ष निरूपित पक्ष पर्वत निरूपित वृतिता जो वन्नी में है वो संदिग्ध है है ना? निश्चय नहीं अभी निश्चय करने के लिए आप अनुमान कर रहे हैं लेकिन पर्वत निरूपित जो वृतिता धूम में है वो निश्चित है सादिग रा धुआं धुआ को देख करके ही पर्वत में आप का निश्चय करने जा रहे हैं अतिव पर्वत में वनि जो अनिश्चित है और धूम निश्चित अत पक्ष जो पर्वत निरूपित वृत्ति पक्ष धर्मता शब्द से हम वन्य निष्ठ वृत्तिता को नहीं लेंगे क्योंकि वो संदिग्ध है हमेशा धूम निष्ठ ही लिया जाएगा अतिव पक्ष धर्मता शब्द से हमेशा हम किसको देखेंगे हेतु को धूम किसको त्मक हेतु और जो भी हेतु होगा जैसा जैसा अनुमान होता अलग अलग हेतु आपने देखा है कई अनुमान किया कई अलग अलग हेतु थे इसलिए कहते हैं व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्व पक्ष व्याप्य व्याप्य कौन होता है हमेशा हेतु व्याप्य कौन है हेतु उस हेतु का पर्वतादि पक्ष में जो वृत्तित्व है इसी का नाम पक्ष धर्म था पर्वत आदि जो पक्ष है अलग अलग पक्ष होते जैसे जैसे अनुमान कर अलग अलग पक्ष बनता है ऐसे आत्मा ज्ञानवां सत्ता में आपका पक्ष था घटो सत्तावान जाते हैं में? घट वृक्ष जैसा अनुमान होगा अनुमान के हिसाब से पक्ष अलग अलग होते पर्वत आदि पर्वत आदि अनेकों पक्षों जो जो पक्ष होगा उससे निवृत्त वृत्ति जो व्याप अर्थात हेतु के अंदर आ जाता है उस वृत्तिता का नाम क्या है पक्ष धर्मता पक्ष में रहने वाला धर्म कौन सा धर्म है? निश्चित और वर्तमान में क्या है ध्रमवान पर्वता इतने हिस्से का नाम पक्ष धर्मता ज्ञान वन्नी व्याप्यो धूमवान अयम पर्वतने अपने परामर्श पढ़ा था उसमें से धूमवान पर्वत क्या है पक्ष धर्मता इसलिए दो हिस्सा था उसमें परामर्श में व्याप्ति है और पक्ष धर्मता है इसको भी आप आपने देखा था ना अलग अलग दो मत को लेकर के हम लोगों लंबा चौड़ा बनाया धम्बेदार मत तो और जागदीश मत को लेकर के है ना तो व्याप्ति को उन्होंने वाक क्या लिखा वन्नी व्याप्ति सबसे बढ़िया और ध्रवान योग्य व्याप्ति कैसा? हिस्सा ये पक्षधर्मता दोनों मिलकर के बन गया परामर्श व्याप्ति से विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान का नाम परामर्श है यह व्याप्ति वन्नी व्याप्ति वन्य व्याप्य बने वन्नी से निरूपित व्याप्ति धूम में धूम में तादृश धूम वाला पर्वत पक्ष दोनों एक होना चाहिए ना निरूपित आपने बताया था ना पर्स पर निरूपित निरूप भाव छोड़ के जो वन्य का व्याप्ति होगा वही भी होना चाहिए। एक जग जग था ना, वन्नी आलोक लिया। वन्नी व्याप्य, व्याप्य धूम है, और आलोकवान पर्वता, पर्वत भिन्न -भिन हो गया था। आलम परामर्श उसमें निर्माण करने आपने क्या करा था निरुप्य निरूपक भाव सम्बन्ध दोनों का विषय जोड़ दिया जो वन्य का व्याप्य होगा वही पक्ष का धर्म होना चाहिए अर्थात वन्नी निरूपित व्याप्ति वाला जो हेतु है वही हेतु को आप कहा देख रहे हैं पक्ष में देख रहे तो से निरूपित जो हेतु व्याप्ति का है ऐसा हेतु वन्नी से निरूपित धूम और वही धूम को आप पर्वत में देख रहे अच्छा अर्थात तो वन्नी वनूपित निरूपित व्याप्ति कहााना चाहिए धूम में तादृश धूम कोई आप कहा देख रहे हैं पर्वत में ऐसे ज्ञान यदि हो जाता है उसका नाम परामर्श दोनों हिस्से का ज्ञान हो गया परामर्श परामर्शजनिक ज्ञान का नाम अनुमिति है ना परामर्श जन ज्ञानम अनुमिति ऐसे जब परामर्श होता है तब आपको निर्णय उत्पन्न होगा मन में पर्वतों वन उस निर्णय का नाम अनुमिति है और एक निर्णय आप दो तरीके से कर सकते हैं अपने आप अपने ही अकल से कर सकते हैं या दूसरा आपको बोध करा सकता है दो तरीका अनुमानम गतिविधम अनुमान की तरफ अनुमिति का करण जो अनुमान है अनुमिति का करण जो अनुमान है वो कितने प्रकार का कुमान द्विविधम अनुमान है दो प्रकार कौन कौन अब लौटिए वापस अनुमानम गतिविधम अनुमानम द्विविधम स्वार्थम परार्थन अनुमान दो प्रकार का है एक स्वारुमान दूसरा स्वार्थ परार्थान स्वायम ही बना लिया। स्वायम में रोटी पका रहा था जलाया जरूर जरूर अग्नि होगा जैसे मैंने यहाँ सिलका है तो धुआ निकला है ऐसे अपने आप अक्कल लगा लेगा इतर जुआ तीन समझ लेगा और फिर वहां से निकलेगा फिर घूमते फिरते हिमालय में आया और छोटी ऊपर धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया उसे वो समझेगा जो मैंने जैसे रसोई में कर रहा शायद वहाँ भी रसोई कर रहा मुझे है मुझे जाऊंगे तो भिक्षा मिलेगी रोटी मिलेगी यूं सोच के अनुमान करेगा इतना है तो आप पर हो तो वन मान निश्चय कर लेता है और स्वयं भी कर लिया सब कुछ इसका नाम स्वार्थ और दूसरा कहे नहीं भाई तो जानता कुछ नहीं आदमी सीधा है बेचारा तो शहर का आदमी है कभी रसोई में गया ही नहीं है आजकल के विदेशों में तो कौन पकाता पति पति दोनों नौकरी बच्चे को पैसा दे जैसे होटलों में खाते ऐसे लोग तो वो देखे ही नहीं धुआं क्या अग्नि क्या पता ही नहीं एक बार विदेश से कुछ बच्चा हमारे साथ आए और यहाँ गाय को देखकर करके बड़ा खुश हो और छू सकते डर रहे थे मैंने कि छू कुछ नहीं करेगा गली के गाय क्या करते है और बड़ा प्रेम से तुमसे तो बात कर लेगी वो गाय छू छू कर बड़ा नाचे <laughs> <laughs> क्या होगा कहते हम तो डिब्बो में देखा है को. <laughs> के और तो गाय डिब्बो की गा? सब कोई हॉस्टल में कोई कहाँ है डेयरी में ले जाना पड़ेगा डेयरी फार्म तो शहर से बाहर होता है और शहर के अंदर कहीं गाय दिखती तो दिखती नहीं हम डिब्बो में देखे थे आप तो जिंदा तो तो देख रहे वहां तो सड़कों पर भी होते हैं बड़े आश्चर्य ये भारत सब आजाद है यहाँ <laughs> मैंने ये तो क्या और आगे चलो मैंने कहा देखो उधर गधा बैठा हुआ है उधर देखो सुबह में बैठा हुआ है सारे फ्रीडम हैं यहाँ प्रजातंत्र के स्वतंत्र भारत सबको स्वतंत्रता जो भी पैदा होता है सब देश के प्रजा सब सबको स्वतंत्रता तुम्हारा देश बेवकूफ देश मनुष्यों को स्वतंत्रता भी है, है? देश की प्रजा के क्या पक्षी भी ये देश से पैदा हो रहे तो हमारे देश के प्रजा हैं तुम तो सिंहों की शहरों की गिनती करके रखते हो फिर गिन रहे हो इसे मनुष्यों की गिनती होता है पॉपुलेशन का वैसे पशुओं की भी तो कुछ पशुओं को गिन के रखते हैं गिनती उनका वध करना निषेध है कानून बना रखे हो उनकी क्यों गिनती कर रहे हो इसका तुम उनको तो प्रजा मान रहे हो है ना और बेचर कुत्ता बिल्कुल प्रजा नहीं मानते तो बड़ा अन्याय है ना? मानवता है जीवता नहीं है तो मानव जिंदा रहना है चाहिए और उसके योग्य जरूरत उतनी रहनी चाहिए बाकी सब मरे कोई फर्क नहीं तीसरे तो स्वार्थानुमान में क्या होता है स्वयं सब जानते और प्रार्थान मन में समझाना पड़ता है। पहले एक प्रतिज्ञा वाक्य बनाया जाएगा पर्वतो वन्य मान तो महाराज पर्वत अग्नि वाला कैसे हो सकता है ये धूम धूम वाला होने से अरे धूम वाला होने मात्र से पर्वत अन्नी वाला कैसे होगा पूछेगा वो हो। तब आप कहेंगे यो यो धूम वान सवन्य मान्य जो जो धुआं वाला होगा वह वह अग्नि वाला होगा जैसे कि रसोई घर दृष्टांतरा के प्रयोग करेगा तो दृष्टांत की शंका होगा रसोई घर धुआं वाला होने से वन वाला क्यों है रसोई में धुआं होते हुए वन ना रहता तो क्या फर्क पड़ता नहीं ऐसा हो नहीं सकता है आपको कहना पड़ेगा वन्नी व्यापियों धुआं नाय महान संग यथा तथा पर्वतों पर वन्य उपनय और निगम वाक्य बोलते तो उपनय वाक्य करते निगम में दो बार प्रतिज्ञा को दुबरा देना पर्वतोपन ये पांच अवय प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनम पंच वाक्यों का प्रयोग करने का नाम ही वास्तव में न्याय है इसी का नाम न्याय देखिए बोल रहे न्याय बोध निकार स्वारुमान नाम न्याय अप्रयुज अनुमान स्वार्थानुमान किसे कहते हैं न्याय के द्वारा अप्रयोज्य अनुमान का नाम प्रयोज्य मन कार्य अप्रयोज्य मन न्याय के द्वारा उत्पन्न नहीं है अकार्य न्याय का कार्य नहीं न्याय क्या है पांच वाक्य का नाम आगे बोल रहे न्याय अप्रयुज्य अनुमानम स्वार्थानुमानम न्याय प्रयुजानुमानम पर न्याय का कार्यभूता जो है उसको क्या कहेंगे परार्थानुमान न्याय क्या है महाराज न्याय पंच प्रतिज्ञादि अवयव पंच का समुदाय न्याय क्या है प्रतिज्ञा उदाहरण उपनय निगम पांच है ना प्रतिज्ञा अवय पंचक हैं अवय पांच है। ऐसे एक समुदाय पांच छोटे छोटे वाक्यों का एक समुदाय बना लो पूरे पांच वाक्य मिलाकर के उसको एक वाक्य ही माना जाएगा ऐसे एक वाक्य पांच अवय वूपी छोटे छोटे वाक्यों से संपन्न एक जो वाक्य बन जाए उसका नाम क्या है। तो है? क्या क्या कहते प्रतिज्ञा तो मत अवयोग अवय हो गया दृष्टांत वाक्य जो बोलोगे तीसरा अवय हो गया उपनय वाक्य बोलोगे वो चौथा अवय हो गया पंडिगम वाक्य जो बोलोगे वो पांचवा अवय हो गया ऐसे पांच छोटे छोटे वाक्य रूप अवयों से संपन्न एक अवयवी एक समुदाय उसका नाम न्याय स्वयं मूल में बस दिखाएंगे आपको घटा करके दोनों को देखिए मूल में कि स्वार्थानुमान स्वार्थानुमान कैसे आदमी अपने आप पैदा कर लेता है आप बताइए स्वार्थम स्वानुमिति हेतु स्वार्थम कर क्या अपने ही अनुमिति का कारण स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए मूल में अठावन में में है स्वार्थमें यानी स्वार्थम कर कर्जा स्वार्थानुमान क्या है कदे स्वयं के लिए उत्पन्न किए जाने वाले अनुमिति का कारण को स्वार्थानुमान कहते कथा एक तो कैसे होता है महाराज कदे स्वयं भूय दर्शन स्वयं क्या बार बार बार बार बार बार देख रहा है बारंबार बार दर्शन किया कहा महान साधव गोशाला में कर्मचारी है वो रोज़ वहां पर जलाता है गोइठा वगैरह तो वो भी देख रहा है और रात्रि का पहरेदार होते हो ठंडी का दिन में आगता आप तो भी देख रहे हैं चाहे छत् वनी है चाहे गोष्ठी वनी है शब्दों का बारम बार आदमी अनुभव करता बार बार रोज रोज देता महान साधु ने क्या किया कि उसने व्याप्ति को ग्रहण कर लिया करने के बाद पर्वत समीपम ग उसके बाद तीर्थ यात्रा करके बज्रात की ओर चल पड़ा तब क्या हुआ तब, क्या हुआ? तब, क्या हुआ? तब क्या वहां चले जाने पर पर्वते धूमं वो पर्वत में क्या देखा धूम अग्नौ देखते हुए वो मनी मन संशय करने लगा किसका अग्नि का जब मुझे यह धूंगा जित रहा है इसका मतलब जरूर यहाँ अग्नि हो सकता है पहले ऐसा संशय हुआ संशय होते ही व्याप्ति स्मरण हो आया जो उसने रसोई घर में अनुभव करके निश्चय कर लिया था कितना स्मरण हो गया स्मरण होते ही उसने वहां का स्मृति जो रसोई घर में ग्रीक व्याप्ति का स्मृति और यहाँ पक्ष पे पर्वत पे देखा वो धूम पक्ष घर मदा दोनों को जोड़ दिया व्याप्ति का जो से आया हुआ दिखाई दे रहा है या उस व्याप्ति को जो क्या होता है? ऐसा, ऐसा ज्ञान मन में उत्पन्न हो गया अयम एवं लिंग परामर्श किसी का दूसरा नाम लिंग परामर्श का बोध लिंग गम्यते साध्यम अस्थिंगिंग्य गम्योध्य साध्यम अस्थिंग येन बोध्यतेन तत्ंग लिंग्य गम्योध्य साध्यम पर्वतादेट पर्वता दो पक्षे ये निंग कुछ कौन है वो वन्नी को पर्वत धूम सा लिंग परामर्श्य शीघा लिंग पश तस्मा उस उसके मन में पैदा हुआ क्या पैदा हुआ है वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वता जो व्यक्ति उसने स्मृति से अपने दिमाग में लाया और जो अंकों से धूमवान पर्वत करके देखा इस पक्ष धर्मता को उस व्यक्ति के साथ जोड़ने से जो उसके मन में पैदा हो रखा है उसका नाम लिंग परामर्श केवल परामर्श ज्ञान जो पहले कहा गया परामर्श शब्द से कहा गया उसमें यहाँ लिंग परामर्श कर रहे हैं उस लिंग परामर्श ज्ञान से अस्मत मने उस ज्ञान से दूसरा ज्ञान पैदा होता है क्या पर्वतो वीमान ज्ञान अनुमिति उस अनुमि उत्पाद ऐसा जो ज्ञान अनुमिति पैदा हो जाती है स्वार्थानुमान इस प्रक्रिया से अनुमिति को जो पैदा कर लेने का नाम ही स्वार्थानुमान अपने आप कर लिया कोई उसको सहायक नहीं मिला शुरू में इसने बोला स्वयं स्वयं ही भूय दर्शन किया ग्रहण कर लिया वो उस फिर स्वयं चला गया पर्वत आदि के पास और स्वयं धुआ को देखा स्वयं तो व्याप्ति का स्मरण हुआ किसने याद भी नहीं दिलाया उसको और स्वयं के लग्न परामर्श ज्ञान पैदा हुआ उससे स्वयं ही पर्वत व्यमान ये अनुमति पैदा कर दिया सब कुछ स्वयं व्यक्ति कर लेता है उसका नाम स्वा इतना बुद्धि होना चाहिए भी तो कर सकते हैं ना तब ये शरीर में नहीं हूँ जो जितना भी कहे तो भी आप निश्चय कर सकते हो ये शरीर नहीं। जानते सभी हैं, मानते सभी हैं, लेकिन है सभी शरीर ही कोई भ्रम नहीं होता, सब भ्रम ही रह जाते विदान जितना सुनते सुनते सुनते समझते मानते हुए जब कोई मामला आ जाता है तुरंत यही में है के मोह तोड़ रहा मुस्किल मोह मुद्दर मोह गोविंद तस्मा पर मनुत्प्य तदेट स्वास्थ्य